श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोक शकर्यं केशव की गई ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र अध्याय चतुर्थ पाद में सप्तम अधिकरण है सर्वान्नामति प्राण वासना के संबंध में छांदोग्योपनिषद एवं ब्रदारण्योपनिषद में एवं विधि किंचन अनम भवति ऐसा वाक्य आया इस प्रकार के प्राणवेत्ता को अनन्न कुछ भी नहीं होता है अर्थात सभी अन्न का भक्षण कर सकते हैं ऐसा आया को पीछे जो है ना उनको थोड़ा इधर आने के लिए ये छाया इधर दिखाई नहीं देता अब थोड़ा इस तरफ आने से ना ये सामने दिखाई नहीं देता तो उसमें पूर्ववादी का यानी एक पक्ष तो ये था कि जब ये सभी अन्य को भक्षण करने के लिए कहा तो पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार यज्ञादि श्रुतियों को और झमादि श्रुतियों को दोनों को कर्तव्य रूप में माना ब्रह्म विद्या के प्रति साधन रूप से माना है कुछ इसी प्रकार ये जो किंचित अनन्नम भवती न एवंबिता किंचित अनन्नम भवती इत्यादि वाक्य को भी अर्थवाद नहीं मानते हुए साधन स्वीकार करना चाहिए तो उससे सभी अन्न भक्षण करना होगा ये अर्थ निकलेगा यही पूर्ववादी ने कहा तो सिद्धांत का सूत्र था सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्य ये ये जो सर्वान्न अनुमति ये प्राणात्यय प्राण संकट के समय में होता है कि प्राण संबंधी संकट आ जाए जीवन अत्यय की स्थिति आ जाए जीवन प्राण त्याग की स्थिति आ जाए तब होगा तब तो जैसा अन्य शास्त्रों में भी विहित ही है कि उस समय प्राण रक्षा के लिए यद किंचित कर्तव्य है वो करना चाहिए ऐसे भी शास्त्रों में कहा कि जो जीवंत व्यक्ति है उसका एक धर्म यह भी होता है कि जब तक हो सके प्राण की रक्षा करें प्राण की रक्षा करना भी एक कर्तव्य है ऐसे बुद्धिमान का यह लक्षण ऐसा कहा इसीलिए प्राण रक्षा के लिए आवश्यक जो चिकित्सा आदि हम करते हैं उसी के लिए होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने के लिए ऐसा नहीं होता है किंतु धर्म यह है कि जब तक हो सके प्राण की रक्षा करनी चाहिए किसी भी प्रकार से करनी चाहिए ज्ञानी को अज्ञानी को सोभी भी स्वेच्छा से प्राण त्याग की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए तो कहा है ये जीवंत जीवन की इच्छा और मरने की इच्छा दोनों ही नहीं करते जो ज्ञानी होते हैं तो ये तो सामान्य नियम विदित ही है इसी प्रकार यहां भी प्राणात्याय की स्थिति आने पर उन नियमों का पालन नहीं हो पाता है तो उसको छोड़कर के भी जो निषेध किया है सामान्य में उसको विशेष में ग्रहण करते हैं इसके लिए कुशस्थित चक्रायण की कथा बताई थी उसका उदाहरण यहां दिया गया तदर्शनाथ सूत्र का जो अंश था उसमें उशस्ति चाक्रायण की कथा बताई थी अब इसके लिए और भी कुछ दृष्टांत देना चाहते हैं इसी विषय को प्रकट करने के लिए और दृष्टांत देते हैं 29वां सूत्र के लिए टीका देखिए अर्थवादत्वे हेतुं हेतुंदरमा तो इसी हेतु से ये सर्वान्न अति प्राणात्यए ये सूत्र में जो कहा गया है उस दृष्टि से देखा जाए तो न एविता किंचितन भवती वाक्य अर्थवाद हो जाता है स्तुति है ये प्राणवेता प्राण उपासक स्तुति है इस प्रकार से वो अन्न खा सकते हैं इस प्रकार स्तुति की है तो स्तुति का विधान नहीं माना जाता है उसके लिए हेदू बताया यदि इसको विधान मानने पर अर्थ यह आएगा कि सारे अन्नों का भक्षण करना चाहिए ऐसा है यह तो कदाचित किसी से भी संभव नहीं क्योंकि वहां जो कहा है कि जो अन्न कहा है यंजित मा आशुभ्य आशगुनभ्य आ कीड़ पदंगे ऐसा है जो अन्न कुत्ता आदियों के लिए होता है पक्षी आदियों के लिए होता है और कीड़े आदि जो अन्न खाते हैं ये सब अन्न मिलाकर के है ऐसा कहा तो ये सब अन्नों का भक्षण तो मनुष्य शरीर से असंभव है इसलिए कहा मनुष्य न देहे न उपभोक्तुम न शक्य ये ये आ, मतलब ज्ञान है कि ऐसा जो सेंसिबल ज्ञान नहीं है ऐसा ज्ञान वेद नहीं करता जो आप कर नहीं सकते हैं ऐसा नहीं करता अब जबरदस्ती तो है ही नहीं तो यहां सब अन्न भक्षण करने के लिए कहा तो वो सेंसिबल ही नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता और बहुत सारे अन्य मनुष्य के लिए विष होते हैं अन्य जीव, जीवों के लिए वो अन्न होते हैं जैसे विश्व में पैदा होने वाले कीड़ा के लिए वो विष अन्न होता है हम उसको भक्षण करते हैं तो हम मर जाते हमारे लिए विष होता है तो जो हमारे लिए अन्न होता है जैसे घी शहद आदि कई जीवों के लिए वो विष है वो तो किसी को शहद पिला दिया घी पिला दिया तो मर जाए ऐसा होता है जो हमारे लिए अत्यंत हिद है दूसरे के लिए अहिद होता है ऐसा ही ये जानना चाहिए कि सबका सब अन्न नहीं होता है और यहाँ उपासना के लिए सब अन्न कह दिया तो फिर वो कर ही नहीं सकता तो इसलिए विधान तो कदा भी इसको नहीं मान सकते विधान तो है ही नहीं आपको यहां स्तुति माननी पड़ेगी क्योंकि विधान असंभव है शास्त्र का नियम यह है कि जिसका पालन नहीं कर सकते आचरण नहीं कर सकते ऐसा विधान नहीं होता ऐसा विधान होने पर उसका पालन ही नहीं कर सकते तो वो व्यर्थ हो जाता है और शास्त्र में अनर्थक्य दोष से अप्रमाण दोष आ जाता है जो अनर्थक्य का विचार विजा, करता है विधान करता है वो प्रमाण नहीं होता अनर्थ का विधान कर रहा है ऐसे कैसे हो सकता है अहित का विधान करता है तो प्रमाण नहीं होता इसलिए ये भी नियम है ऐसा वेद में एक भी शब्द नहीं है जो आपके अहित हो और विधान में हो विधि दे दिया लेकिन अहित है ऐसा नहीं होता क्योंकि वेद में जितना विधान आया आपके स्वाभाविक अविद्या आदि कर्मों से मुक्त करने के लिए होता है स्वाभाविक कर्म जिसको भाष्यकार बार बार कहते हैं कि हमारे जो प्राणी सहज जो स्वभाव होता है आहार निद्रा भय मई ये इसको लेकर के इसको परिवर्तित करके इस बंधन से बाहर जाने के लिए सारे विधान होता है आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चार है ये सभी के लिए बराबर मानते हैं तो उसमें से मनुष्यों का यही विशेष है कि ये आहार निद्रा भय मैथुन को व्यवस्थित करके वो शास्त्र को आगे बढ़ाता है इसलिए पहले आहार में नियम बताते हैं कि कौन सा आहार करना चाहिए कौन सा आहार नहीं करना चाहिए जो अन्य प्राणी को नहीं है अन्य प्राणी को जो स्वाभाविक रूप से होता है वो करते हैं वो अपने आप उनके दिमाग में रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो अपने आप निश्चय करके वो करते हैं लेकिन हमारे यहां विधान करते हैं कि समझाया जाता है कि ये अन्न आपको करना चाहिए ये अन्न नहीं करना चाहिए और आ, उसमें भी कौन सा समय में खाना चाहिए कौन समय में नहीं खाना चाहिए इत्यादि विधान करता व्यवस्थित करता है ऐसा ही सारा हमारा संध्या वंदन आदि जो नियम आदि का पालन के लिए सबका ये अर्थ कि शास्त्र को अहिद का विधान नहीं करेगा और व्यर्थ का विधान भी नहीं करेगा ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा तब जाकर के आप शास्त्र समझेंगे। उसका कारण आपको नहीं समझ में आता वो आपके अज्ञता है क्यों शास्त्र विधान कर रहा है ये आपको मालूम नहीं है लेकिन विधान तो ऐसा ही करता इसीलिए तो सिद्धांति का यही एक तर्क है कि शास्त्र यदि यहां का ये जो शास्त्र है सब सब अन्य भक्षण करने की बात जो कह रहे हैं ये यदि वास्तव में विधान ही होता तो सबका भक्षण करने की स्थिति आ जाती वो मनुष्य मात्र से संभव नहीं तो असंभव का विधान करके शास्त्र अनर्थक हो जाएगा और अप्रमाण हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं इसलिए ये संभव नहीं है कहा तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि इसके लिए और एक हेतु बताते हैं अर्थवादत्व तो हेतु आगा अबाधाच कहते हैं इस प्रकार इसको समझने से ही जो शास्त्रों में प्रसिद्ध भक्षिया-भक्ष्य विभाग शास्त्र का विधान है वो अबाधित रहेगा नहीं तो सर्वान्न भक्षण के, के लिए कहा गया तो भक्षिया-भक्ष्य विधान शास्त्र का कोई अर्थ ही नहीं तो इसलिए कहते अबाधाच ये हेतु भी है कि भक्षिया-भक्ष्य विभाग शास्त्र सर्वथा कर्तव्य है क्योंकि भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र के बिना कोई आपके अंधकरण शुद्धि नहीं हो सकती कार्य नहीं हो सकता और जो आप करते जैसा दिखता है वो व्यर्थ हो जाता है ऐसे वनिषदों में ही कहा तो ये भक्ष्य विभाग शास्त्र तब व्यर्थ हो जाता यदि आप सर्व अन्न की अनुमति दे देते और लोगों को तो ऐसे अनुमति मतलब इतना उनका रोचक लगेगा कि वो भक्ष्या भक्ष्य का विचार ही नहीं करेगा अरे हमारे आश्रम है तो सब खा सकता बोलते है बोलते हैं ना तो इसका मतलब वो कितना खुश हो जाते हैं तो सब खा सकता है मनमानी ला सकता है खा सकता है कुछ भी कर सकता है ऐसा हो गया तो उनको बहुत अच्छा लगता है तो कोई नियम पालन करने को तैयार होगा क्या नहीं करेगा फिर भक्ष्याभक्ष शास्त्र तो बाढ़ में गया उसको तो कोई देखेगा नहीं इसलिए ये तो इंतजार करता है कि हमें सब करने की अनुमति मिल जाए कहीं भी कहीं भी देखो सब करने की अनुमति मिले तो बहुत अच्छा होता है अरे जब चाहे उठो जब चाहे खाओ जब चाहे सो जब चाहे जो करो ऐसे करके आपको सारा खुला छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं फिर क्या होता है? ऐसा नहीं होता तो ये इसीलिए सर्वान अनुमति का नियम तो हो ही नहीं सकता होगा तो फिर सारा सारा जो बक्षा बक्ष विभाग शास्त्र है स्मृतियों में इतने कठिन नियम के रूप में बताए गए सारे नियम तो भंग हो जाएंगे ये तो संभव नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए स्वाभाविक कर्म के चुंगल में आकर फिर वो कभी भी विचार नहीं करेगा विचार का वो वही छोड़ देगा और इस प्रकार जो भक्ष्य भक्षय का विचार नहीं करते अपने स्वाभाविक इच्छा के अनुसार कार्य करते रहते उन्हीं को ही हम आशास्त्रीय लोग कहते हैं उनका नाम ही म्लच्छ है जो भक्शा भक्ष आदि का विचार नहीं करते उनको जो अच्छा लगता है वो करता है उनको म्लच्छ कहते हैं अब उ... जन्म से वो कहीं भी हो लेकिन वो इस प्रकार से करता है तो उसको शिष्ट लोग उनको मानते नहीं है उनको तो पंक्ति में नहीं बिठाते ऐसा नहीं कि वो कोई जाति विशेष के ऐसा ऐसा नहीं है कोई भी जाति का हो मनमानी करता है सब कुछ करता है तो क्या होगा अभी आगे सब बताएंगे उनका सब नियम बताया हो नियम के अनुसार जान, जानना भी है करना भी है तो कहते एवं छ इस प्रकार से देखा तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि रित्य एवं ये वाक्य है में हाँ वहां आत्मज्ञान की चर्चा है ये कहा आया है छांदो उपनिषद में सातवां अध्याय में जो सनत कुमार और नारद का संवाद है भूमि विद्या है भूमि विद्या के अंत में सारे आत्मज्ञान के विचार किया आत्मद एविदुम सर्वम आत्मद प्राण आत्मद श्रद्धा इत्यादि इत्यादि सब बता करके आत्मद एविदुम सर्वम का ये सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है ये आत्मा से उत्पन्न हुआ इसका अर्थ आत्मा में स्थित है आत्मा ही आत्म वेदगुम सर्व ऐसा जानने वाला जो है जो आत्मवित है वो एक भवति, भवती त्रिधा भवती पंचधा भवती सप्तधा भवती नवधा भवती ऐसे ऐसे लंबा बताया कि ये वो एक प्रकार से भी होता है अनेक रूप में होता है बताना चाहते हैं लेकिन वो द्वित संख्याओं को छोड़ दिया एक के बाद तीन तीन के बाद पांच पांच के बाद सात सात के बाद नौ ऐसा करके कहा ये मालूम नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा विशेष ऐसा कहा जाता है रुद्री में भी ऐसा आता तो जो जो द्वितीय संख्या है मतलब एक के बाद दो देना चाहिए ये दो से चार लेना चाहिए ऐसा नहीं करते एक के बाद तीन तीन के बाद पांच ऐसा करता है यहां भी ऐसे कहा उसका कुछ कारण है अब वो संख्या का जो है उसमें द्वितीय संज्ञा को नहीं लेते हुए एकल संख्या जिसको बोलते हैं उसको ऐसे लेते हैं वो कुछ कारण है ऐसा करके वहां कहा इसका अर्थ तो यह है कि वो सर्व प्रकार से होता कौन है ये आत्मदाह आत्मा को सब कुछ मानते हैं आत्मा से सबकी सृष्टि मानते हैं आत्मा ही भूम भूमा है ऐसा जानते हैं ब्रह्म है ऐसा जानते हैं उनका ये सब ऐसा कहा उसके बाद आया इस प्रकार के स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है तो उसका साधन क्या होगा प्रैक्टिकली वो क्या कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी बातें हो गई है अब वो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं उसके बाद ये आया तुरंत उसी खंडिका में ये है जिस खंडिका में ये सर्वात्म भाव की चर्चा एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि करते हैं सर्वात्म भाव वो आत्मा से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है ये जानने के बाद में सर्वात्म भाव में पहुंच जाएगा सभी आत्मा है ऐसा पहुंच जाएगा वहां उसके पहले का मंदिर में आया आत्मा पुरस्ताद आत्मा उत्तर दहा आत्मा दक्षिण दहा आत्मा अधस्तादत्मा ये ये भी मंद्रा है आत्मा ऊपर है आत्मा नीचे है आत्मा आजू है आत्मा बाजू है ये सब जगह बोला तो ये इस प्रकार से सर्वात्म भाव का वर्णन भी है अहम ब्रह्माष्टमी भाव का वर्णन उसके बाद कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही ये जो कि आहार आपका शुद्ध होना चाहिए आहार शुद्ध होंगे तो सत्व शुद्ध होगा ऐसा कहा आहार दो प्रकार का आहार है आहरती इति आहार है आह्यते आहार जैसा भी हो तो जो लिया जाता है ग्रहण किया जाता है वो सारा आहार है उसमें एक मुख्य आहार है जो हम भक्षण करते हैं। दूसरा इंद्रियों से जो जो ग्रहण करते हैं वो सब आहार है एक आहार तो हम रसने इंद्रिय से ग्रहण करते जिसको हम आहार बोलते भक्षण बोलते रस का ग्रहण करते छठ का ग्रहण करते और बाकी इंद्रियों से चक्ष से जो ग्रहण करते हैं वो भी आहार है सोत्रादि इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं सारे आहार में माने विस्तार से वो हो सकता है आहार करने पर ऐसा होगा ऐसे आहार को शुद्ध रखना चाहिए आहार शुद्ध होना चाहिए अर्थात सात्विक होना चाहिए तो सात्विक आहार का लक्षण जो गीता में कहा गया उन आहारों को करना चाहिए ये कट्टुम्लणा तृष्ण तीक्षण रूठ विदाही ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम बना दिया ऐसा तो, तो, तो राजसी का वो तो आहार राजस्व आहारि है लेकिन राजस्वी का है तो उसको वो उस प्रकार के होता है है और जो सात्विक आहार है, उसका आहार उसका करना चाहिए ये कहा तो आहार करने पर क्या होगा सत्व शुद्धि होगी ऐसा कहा सत्य शुद्ध हो सत्व का अर्थ अंतकरण है तो आहार शुद्ध होने पर आहार शुद्ध हो शुद्ध शुद्धि सत्व का अर्थ शरीर होता है और मन भी होता है दो तरह से अंबाहिया अंदर दोनों देश है और ये आहार शुद्धि में केवल अच्छा खाना यह अर्थ नहीं है अच्छा ही खाना मतलब ये अर्थ में नहीं है तो आहार शुद्धि में वहां पहले तो भाव शुद्धि एक शुद्धि का यह भी है आहार करते समय जो स्थान है वो उसके पहले तो यह भाव किस भाव से आहार बनाया ये देखना चाहिए कि वो हमारे लिए बनाया किसी और के लिए बनाया वो किस भाव से बनाया ऐसे ऐसे देखना चाहिए जो पत्नी पति के लिए बनाते हैं पत्नी माँ जो है बेटे के लिए बनाते हैं ऐसे ऐसे होता है अब हम दुकान में जाते हैं तो व्यापार के लिए बनाते हैं उनका भाव ठीक नहीं होता है तो जो भाव से बनाया सबसे पहले यह देखना चाहिए किस भाव से बना एक तो ये कहो तो ये शुद्धि होना चाहिए भाव उसके बाद द्रव्य शुद्धि द्रव्य शुद्धि का अर्थ जिस आहार बनाने के लिए जो धन का प्रयोग किया वो शुद्ध होना चाहिए ब्लैक मनी से बनाया हुआ नहीं होना चाहिए गोल्डमाल का धन ला करके आप खाना खाया तो वो आदमी भी गोल्डमाल होता है इसलिए बच्चे लोग बहुत ऐसे उलपटांग क्यों होते हैं क्योंकि उनको जो खिला रहे हैं पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम है पैसा ठीक नहीं है ऐसा होगा तो उससे भाव बिगड़ेगा तो द्रव्य शुद्धि पहले भाव शुद्धि फिर द्रव्य शुद्धि उसके बाद में क्षेत्र शुद्धि क्षेत्र शुद्धि का अर्थ है किस स्थान में बैठ करके आप भोजन कर रहे हैं। वो स्थान भी मुख्य होता है कि जैसा जहां बैठ के भोजन करने के लिए शास्त्र में विधान किया वहीं बैठ के करना किस दिशा में बैठ करके करना वो विधान किया ऐसा ही करना है तो ये क्षेत्र शुद्धि भी होना चाहिए क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए ऐसा होगा उसके बाद में पात्र शुद्धि पात्र शुद्धि और कवि जो है काल शुद्धि भी बोलते हैं इस प्रकार से पांच शुद्धियां हैं पात्र शुद्धि माने जिस पात्र में आप भोजन करते हैं वो पात्र शुद्ध होना चाहिए जैसा हम साफ करते हैं इत्यादि और उसको शुद्ध करने के लिए हम पवित्र मंत्र छिड़कते हैं फिर उसमें जो भी आप भोजन के पहले करते हैं और उसमें चक्रा आदि बना करके उसका जो भी प्रार्थना करके पात्र रखे पात्र भी मुख्य होता है तो पात्र शुद्धि भी हो क्षेत्र शुद्धि भाव शुद्धि द्रव्य शुद्धि और एक काल शुद्धि भी बोलते हैं क्योंकि संध्या काल आदि में भक्षण नहीं करना चाहिए जो संध्या समय है उस समय भक्षण भोजन नहीं करना चाहिए संध्या को छोड़ करके करना चाहिए या पहले करें या बाद में करें और कुछ लोग तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते सूर्यास्त के बाद वे पकाए हुए भोजन नहीं करते पानी आदि ले सकते हैं दूध ले सकते हैं तो ऐसा भी नियम है वो भी जो काल शुद्धि को भी लिया तो पांच शुद्धियां मानी गई है भोजन के लिए तो ये पांचों शुद्ध हो तभी उसको शुद्ध आहार कहा जाए तो द्रव्य के अंतर्गत धन भी आ गया और जो वस्तु आप बना रहे हैं वो भी आ गया वो सब जगह के अंतर्गत आ गया ऐसे आहार शुद्ध होने पर क्या फल बताया वहां क्रम से बताया सत्व शुद्ध हो और सत्व शुद्ध हो गया तो क्या प्रयोजन मिलेगा तो सत्व शुद्धि होने के बाद में वहां ध्रुवा स्मृति ही और स्मृति आपके याददाश्त ठीक होंगे स्मरण ठीक होगा तो सत्व शुद्धि के द्वारा ध्रुवा स्मृति यानी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी शास्त्र को अध्ययन करने में अध्यापन करने में और जो प्रसंग में जो आ, समझना चाहिए धारणा ये आ जाएगी मेधा शक्ति आ जाएगी और स्मृति के आने का अर्थ है आपके ज्ञान के तरफ गति अच्छी है आपका अंधकोण शुद्ध होगा तभी होगा ऐसा होता है तो ध्रुवा स्मृति ही तो स्मरण शक्ति प्रफुल्लित हो जाएगा अच्छे हो जाएंगे तो अच्छे स्मरण शक्ति हो जाएगी और इसका अर्थ यही भी है और ज्ञान का स्मरण इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नामिप्रमोख यदि स्मृति प्राप्त हो जाती है तो सभी अज्ञान की ग्रंथियां जो वासनाएं हैं ग्रंथियां हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे इस प्रकार से आप ज्ञान के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं ये सिर्फ बिल्कुल क्रम बताए तो आहार को बहुत इंपॉर्टेंट दिया और कैसे आप आहार करते हैं ये भी है किस प्रकार भोजन करते हैं भोजन करते समय कितना ध्यान उसमें है तो धीरे से उसको खाना चाहिए और चबा करके खाना चाहिए मन के भाव रख करके खाना चाहिए और भोजन से भक्ति मतलब प्रेम रख करके खाना चाहिए ऐसा नहीं निंदित मान करके नहीं खाना चाहिए जैसा निंदित लगेगा तो फिर नहीं खाना चाहिए क्योंकि निंदित भोजन करेंगे तो वो आपको तो विष का काम करेगा वो अंदर जा करके प्रॉब्लम करता है तो वो जैसा क्योंकि ये सब दिमाग से है कैसा सोच करके आप करते हैं वैसा ही वहां जाके फल प्राप्त होता है इसीलिए इस प्रकार से वो आहार शुद्धि को कहा अब ये यदि सर्व भक्षण हो गया तो ये नियम का फिर क्या होगा ये तो साधन रूप से बताया है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए वहां जो क्रम से साधन कहे गए हैं उन साधनों में या अंत में उपदेश समाप्त करते वहां है ना इसलिए इसको तो कभी छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इस प्रकार से वहां आगे कहते हैं तस्मय मृत्यु दशाया आया उस समय उसका सारा कषाय सारा दोष निकल जाएगा ऐसे मृत्यु दशाय समस पारं यदि भगवान सनत कुमार इत्यादि आगे कहा वहां इसलिए भक्ष्य भक्ष्य विभाग शास्त्र को यथार्थ रखने के लिए यहां इस प्रकार के वाक्यों का अर्थवाद मानना पड़ेगा स्तुति के लिए ऐसा मानना पड़ेगा आगे टीका देखिए अपवाद अवस्थायाम अभक्ष्य भक्षण अनुज्ञाने स्मृति संवाद आपद अवस्थाया अभक्ष्य भक्षण अनुज्ञान तो आपद अवस्था में अब विशेष स्थिति की बात करते हैं। ये तो भक्षाभक्ष का विचार तो सामान्य शास्त्र है उसमें विशेष शास्त्र भी है तो आपद अवस्था में अभक्ष्य भक्षण का जो अनुज्ञान किया जैसा प्राणात्य तद दर्शनाद सूत्र जो आया इसमें जो कहा गया उसके लिए कुछ स्मृतियों का भी उदाहरण देते हैं ऐसे स्मृतियों में इसके लिए विधान किया है उसी को सूत्रकार ने यहां लिया है अच्छी आपति सर्वान्न भक्षण अभी स्मरियते विदुषो अविदुष अविशेष की स्मृतियों में आपत्ल में सर्वान्न भक्षण भी कहा गया है किसके लिए विद्वान को भी अविद्वान को भी माने ये जो उपासक है उसके लिए भी और जो उपासक नहीं है उसके लिए सामान्य सबके लिए कहा गया आवतकाल आने पर आपको ये सब देखना नहीं है और देखने के लिए देगा नहीं क्योंकि प्राण की रक्षा करे तो शरीर की रक्षा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है ना और नहीं है तो कोई पुरुषार्थ तो कुछ हो नहीं सकता ये कहा है मनुस्मृति में जीविता अत्ययमापन्नो यो अन्नमती अतस्तः लिप्यदे दे न स पापे न पत्म पत्र विवाम शब्द यही से लिया है स्मृति से लिया प्राणात्य शब्द जो लिया है तो जीविदात्यय शब्द बना है जीविदात्यय प्राणाध्याय एक ही होता है इसलिए इस स्मृति के आधार पर ही ये सूत्र बनाया गया है जो सूत्र बनाया ये यही स्मृति है उसका मूल स्मृति तो जीवित अत्ययपन्नो जीवित के आपत जीवत जीवन के आपत्त काल प्राप्त होने पर जीवित का अत्ययन मान जीवन प्राण जाएगा ऐसी स्थिति प्राप्त होने आप अन्ना उस स्थिति में आ जाने पर यो अन्नमतीय जिस का जहा कहा से भी जैसा भी वो अन्न खाता है क्योंकि वहां पूरा विधान है ये दसवा अध्याय में सब नियमों का विधान है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो वहां ग्रहस्थों के विषय में ग्रहस्तों का नियमों का विधान है इधर उसमें आया है इसलिए जहां कहा से भी जिस किसी से भी अन्न खाता है तो लिप्यदे दे न स उसको पाप नहीं होता है पत्म जैसे पत्मपत्र में कमल के पत्ते में अंबस जल का स्पर्श नहीं होता वैसा पाप का स्पर्श उस तिथि में नहीं होता यदि प्राणात्यय में वो अन्न बाहर से कहीं खाता है तो ये कहा गया अब कहते हैं कि ये तो सर्वान्न का विषय तो ऐसा है इस स्थिति में सर्वान्न का विषय कहा गया ऐसा उसको अन्यत्र नहीं ले जा सकता तथा मध्यम नित्यम ब्राह्मणः जो अभी ये है मध्यम नित्यम ब्राह्मणः इतने ही श्रुति वाक्य दिया इसमें नगार नहीं बोला है इसका अर्थ होता है ब्राह्मण को नित्य मद्यपान करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोनों हो सकता है क्योंकि इतना ही कहा ना तो दिख नहीं रहा है अब ऐसे में ऐसे स्टु, वाक्य आने पर या कोई वाक्य देते तो समस्या हो जाती है अब वो आगे पीछे क्या है आपको मालूम नहीं है तो मध्यम मैने शराब होता है आ, तो सुरा तो ब्राह्मण को नित्य पीना चाहिए ऐसा कहा लेकिन इसका आगे है उतना टुकड़ा छोड़ दिया ब्राह्मणों वर्जयत ऐसा अर्थ है वर्जयत शेष वर्जयत ऐसा ब्राह्मण को कभी शराब नहीं पीना चाहिए शराब पिया हुआ ब्राह्मण ब्रह्म हत्या, हत्या ब्रह्म हत्या होता है ब्रह्म हत्या मैंने ब्राह्मण तो हत्या किया शराब पिया तो शराब मतलब जो बोतल में आता है वही शराब नहीं है शराब जैसे और भी बहुत चीज होते हैं तो उसका मतलब जो तंबाकू खाते हैं तंबाकू पीते हैं फिर जो और भी बहुत सारे आजकल नशा तो इतने प्रकार के आ गए है कि ये शराब में कुछ नहीं होता बहुत कुछ आ गया तो ऐसा कोई भी प्रकार के शराब नशा नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को ये कहा करेगा तो ब्रह्महत्या हो जाते ब्रह्महत्या भावी हो जाता है उसको तो पूरा बहिष्कृत कर देना चाहिए उसके कुल में ही नहीं जाना चाहिए जो ऐसा करता है और सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णाम आ उसके लिए क्या कहा इसका मतलब ब्राह्मण को मध्य नहीं पीना चाहिए कहा बाकी पी सकते इसमें, इसमें यह है ऐसा नहीं कि वो किसी को मध्य नहीं पीना चाहिए ऐसा नहीं है ब्राह्मण तो नहीं पीना चाहिए जन्म से ब्राह्मण है तो नहीं पीना चाहिए और बाकी क्षत्रिय होगा क्षत्रिय क्षत्रिय पी सकता है, है। इसलिए बहुत सारे चर्चाएं होते हैं कि जैसे क्षत्रिय राजा थे हमारे राम जी भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी कुछ दिन पहले भी किसी ने कोई मीटिंग था हमारा ऑनलाइन मीटिंग में उसमें यह प्रश्न किया था कि आ, वो राम जी माम से खाते थे कि नहीं खाते थे मध्य आजकल ऑनलाइन में सब उठ पटा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना लोग तो उनको कुछ आगे पीछे देखना नहीं कहीं से कुछ छन करके वो होना है अब क्या है उनको अपने आप खाना है पीना है तो उसके लिए एक उदाहरण ढूंढना चाहते हैं हाँ ठीक है राम जी ने खाया है पिया है तो हम भी करेंगे राम जी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा सोचते है तो वो वहाँ ये समस्या है ये तो हमारे शास्त्र में तो साफ है जिसके लिए मना किया उसके लिए मना किया जिसको ले खाने के लिए बोला उसको खाने के बोला है आपको ये नहीं है तो ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी छत्री आदि मांस भी खाते हैं और सुराबी पीते हैं सब कुछ होता है उनका उनके लिए कोई रोक नहीं वो कहीं ऐसा निषेध नहीं किया क्षत्रिय होकर के शराब न पिए ऐसा कहा कहीं भी कहा नहीं और राजा लोग पीते हैं पिया है और इसलिए जो भी हमारे पांडव थे या अन्य जो भी राजा थे सब लोग पिया तो सब वो अपने महाभारत में देखो सब जब बाहर जाते हैं तो पीते हैं और अंदर भी बनाते हैं पीते हैं सब होता है उनका तो उसी से ही होता है आनंद तो उसी से होता है मांस भी खाते हैं तो अब यहां कहते हैं कि यदि ब्राह्मण समझ लो ब्राह्मण शरा पिया तो उसको क्या करना चाहिए बोलते हैं सुरापस् ब्राह्मणस्य सुरा पान करने वाले जो ब्राह्मण हैं सुराम पादी सुरापरापस् ब्राह्मणस्य उस ब्राह्मण को उष्णाम आ सिंचेयु उसको क्या करना चाहिए शराब ला करके शराब को खूरा उबाल देना चाहिए मतलब एकदम उबाल करके गरम गरम उसी के सिर पे डाल देना प्राशित का। वो क्या करेगा? चाहिए जल जाएगा ऐसा उसके लिए कहा उष्णाम आ उसी से छिड़क देना चाहिए यही उसका प्राश्चित है उसका दंड यही है ऐसा करेगा तो राजा ऐसा दंड देगा अभी तो ब्राह्मण कहने वाले बहुत है सब शराब दुकान और यहां तक बार भी चलाने वाले हैं इसलिए अब तो अभी तो कोई ब्राह्मण कहने के लिए ही एक दो मिलेगा इधर उधर बाकी तो सब खाली ब्राह्मण नाम है कोई काम का नहीं उनको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए सुरापाहा कृमयो भवंती फिर क्या होते हैं ये सुरापान करते हैं ये ब्राह्मण यदि सुरापान करते हैं तो कृमि बन जाते कृमयो भवंती अभक्ष भक्षणाथ क्यों ऐसे कृमि बन जाते हैं अभक्ष्य का भक्षण किया इसलिए उनके लिए वो विहित नहीं था उसका भक्षण किया तो हो जाएगा उसका रीजन कारण क्या है कि वो जो ब्राह्मण होते हैं ये वेद पाठ करते हैं पूजा पाठ करते हैं वो ऐसे धर्मोपदेश देते हैं सब कुछ करते हैं अब शराब पीकर नशा करके यदि पूजा पाठ करें धर्मोपदेश देख तो क्या हो सुबह <laughs> सुबह एक डोज ले लिया और फिर धर्मोपदेश करने बैठ गए ऐसा ऐसा होगा तो, आएसा, आएसा हो तो कोई मानेगा नहीं ना कुछ होगा और दिमाग खराब तो होना ही है अब वो उसको वेद कहां से आएगा शास्त्र कहां से आएगा धर्म कहां से आएगा अब सूराज जब अंदर चले जाते हैं तो वो क्या बकता है वो कोई किसी को पता ही नहीं चलता तो सारा जो है परेशानी हो जाए और उसका अनादर होगा और अनादर होने के बाद में लोग अनादर करेंगे और ब्राह्मण का अनादर करने का तो वो फिर और समस्या हो जाती तो ऐसे करके ये लंबा चौड़ा पाप का एक लाइन ही लग जाएगा क्योंकि इसीलिए वो समाज बिगड़ जाते हैं कि जो समाज को संभालना चाहिए वो नहीं संभालते तो नहीं संभालते तो बिगड़ जाता इसलिए कहा कि उनको किसी भी स्थिति में नहीं पीना चाहिए किंतु अभी तो क्या बोले तो अभी तो बहुत स्थिति खराब है यदि जब स्मरिय दे वर्जनम इस प्रकार से स्मरण किया जाता है कि अनन्न जो अन्य नहीं है जो भक्षण नहीं करना चाहिए उसका वर्जन करना चाहिए यहां तो नियम यही है कि जिसको जो आप हवन में डालते हैं जिसको मेध्य बोलते मेध्य जो होता है मेध्य मन जो मेधा यानी का अर्थ है मेधा मन जैसे अश्व मेधा मेधा बोलो तो याग होता है यज्ञ होता है तो जिस भक्ष्य वस्तु को यज्ञ में प्रयोग नहीं करते उसका आप भक्षण नहीं करना चाहिए यही ब्राह्मणों के लिए और कर्मकांड जो पालन करते हैं आचार का पालन करते हैं, उनका यही नियम है जो शास्त्र में विहित है उसका तो यज्ञ में डालते हैं क्योंकि यज्ञ प्रसाद करना है उनको यज्ञ प्रसाद ही पाना चाहिए बाकी नहीं खा सकते इसीलिए यज्ञ में जो नहीं डाला जाता जैसे चाय कॉफी आदि यज्ञ में नहीं डालते तो चाय कॉफी आदि नहीं पी सकते दूध डाला जाता है दही डालते हैं मठा डालते हैं पनीर डालते हैं यह सब होता है तो ये सब आप प्रयोग कर सकते और जो सब्जियों में भी ऐसा ही है जो जिसका यज्ञ के संबंध में कोई प्रयोग नहीं शास्त्र में जिसका नाम नहीं लिया गया है उसका प्रयोग नहीं होता डाल भी ऐसा है जिनका नाम शास्त्र में दिया नहीं उन्हीं का प्रयोग करना दूसरे को नहीं करना और बाकी जो अन्न है बहुत सारे अन्न है जिसका प्रयोग नहीं करने के लिए बोला तो वो नहीं करते औषधि के रूप में प्रयोग करना अलग बात है लेकिन सामान्य अन्न में ऐसा प्रयोग नहीं होता इसलिए कई ब्राह्मण अभी भी है जो निष्ठावान ब्राह्मण है वो जैसे हमारे टमाटर है टमाटर का प्रयोग नहीं करते हैं गाजर का प्रयोग नहीं करते हैं और है हाँ आलू का प्रयोग नहीं करते हैं सब नहीं करते क्यों ये सब शास्त्र में विखित नहीं ये सब विदेश से आया हुआ टमाटर हमारे तो यहाँ का नहीं है बाहर से आया हुआ गाजर भी बाहर से आया हुआ हमारा यहाँ का मूली है मूली तो यहाँ का भारतीय तो वो खा सकता है वो बाकी तो नहीं खा सकते आलू आलू तो हमारा है ही नहीं आलू इधर था ही नहीं आलू बाहर से आया hmm. इसीलिए आलू खाने से आपको पेट खराब होता है वो इधर का नहीं है ना वो हमारे शरीर का अनुकूल नहीं है वो वो खा करके आदत हो गया ऐसा हो गया ऐसे सारे बहुत सारे हैं ऐसा सेव है सेव जो आपल है वो हमारा नहीं है आपल बाहर से आया हो इसलिए वहां हमारे दक्षिण में जो ना ब्राह्मण लोग भी इसको आपिल को खाते नहीं और भोग भी नहीं लगाते भगवान को भी आपल भोग नहीं लगाते वो क्योंकि नहीं आ, उसमें आया नहीं शास्त्र में जो जो फल लगाने के लिए कहा वो कहीं भी कहीं भी आपिल का नाम नहीं है आपिल का संस्कृत नाम ही नहीं है संस्कृत में नाम ही नहीं है उसका वो बाद में आया ना वो तो दो हजार ढाई सौ साल हो गया आप वा करके उससे ज्यादा पुराना नहीं है उसके बाद तो वो अभी सब जगह प्रकाश सब विदेश में आया हुआ और इसी प्रकार ये जो ऑरेंज है ये भी विदेशी है बहुत सारे फल है जो विदेशी है अंगूर तो यहाँ का है अंगूर द्राक्षा आया है वो यहां का है और नींबू यहाँ का हमारा है नींबू का नाम आया है वो तो इधर है नींबू उसका नाम है ऐसे ही सब देखना पड़ता है वो उसी का जैसा दूसरा आने पर भी नहीं जैसा गाय के लिए हमने उस दिन कहा यहाँ के गाय और उधर के गाय में अंदर है उधर का गाय गाय है ही नहीं हमारे हिसाब से वो जंगली जानवर है कोई गाय जैसा गाय जैसा बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं वो ऐसे ही एक जानवर है उसको वहां विदेश में गाय कहते हैं और हम उसी के समान उसी के जैसा नमूना देखने से उसको हम गाय कहने लगे ले लेकिन गाय का कुछ विशेष स्वभाव जो बोला है वो उसमें नहीं है केवल दूध आदि की गुणवत्ता को लेकर के नहीं अन्य भी गाय में कुछ विशेष स्वभाव रहते हैं ऐसे अद्भुत हमने कई बार देखा वो गायों में ही होते वो दूसरे जीव में नहीं होते कि आप समझो कि आप कहीं रास्ते पे जाएंगे गाय ऐसे चली होगी कोई ऐसा बीमार पड़ा होगा ना मतलब लेट करके थका हुआ बीमार पड़ा हुआ यदि गाय पास में से गुजरती है तो वो वहां रुकती है रुक करके देखती है कि इसको क्या हो गया ऐसे करके दिखती है वो कोई और जीव नहीं करता और कोई छोटे जैव का जैसे समझ लो कोई आ, कोई रास्ते पे बिल्ली है या कुत्ते हैं या कोई और कोई बीमार पड़ा हो या मरा पड़ा हो कुछ भी हो गाय कभी भी उसको छलांग मार के नहीं जाएगी वैसे रास्ता निकाल कर की जाएगी जी गाय में एक बहुत सारे विशेष है तो वो कभी भी ये नहीं करती है और प्रेम तो करती है वो तो होता ही है लेकिन कभी भी दूसरे को परेशान करना दोष करना ऐसा नहीं होता ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा ऐसे प्रत्यक्ष देखा एक बार हमारे अपने जीवन में एक घटना है इसलिए मैं इतना पक्का बोल रहा हूं कि हमारा ऐसा क्या था कि घर में जो है गोशाला है तो वहां सबका यह नियम था कि आपको गौसेवा करना है हमको सबसे छोटे उम्र में सबसे पहले गौसेवा करना सिखाते थे तो हो गौ सेवा करना पड़ता है वो गाय को खिलाना है घास घासना है कुछ नहीं आप कितने बड़े हो कोई नहीं आप चलना शुरू करते हैं तो तो गाय सेवा करना बाकी काम के लिए तो लोग रहते हैं बाहर के काम लेकिन गौ सेवा जो गाय की सेवा तो आपने जो भी पूर्वाश्रम में जो भी पिताजी है वो आप जो भी वहां रहते हैं हम लोगों के करना है तो ऐसा था तो हम तो जब बड़े होते हैं तो गाय को निकाल करके जाते हैं वैसे बाहर घुमाने के लिए खिलाने के लिए चलाने के लिए ले जाते हैं ऐसे लेके गया एक बार ऐसे कम उम्र ही कम था ऐसी कोई खराब मतलब बुखार वगैरह कुछ था तो वहां जाके धूप में बैठा रहा गाय को छोड़ करके फिर मुझे चक्कर जैसा कुछ आ गया बेहोश हो गया फेड हो गया और ऐसा मैं पता नहीं मैं गिर गया सो गया पता नहीं कब गिरा क्या हुआ तो बाद में मैं उड़के देख रहा हूं कि जो गाय और बचड़े भी थे उसमें ये गाय आकर के वही खड़ी है मेरे पास मतलब दो तीन घंटे में ऐसे सो गया कुछ तबीयत खराब थी इसकी वजह से लेकिन गाय चरने नहीं गई कोई कुछ समय के बाद उसको मालूम हो गया इसको कुछ बीमार हो गया है तो वो आकर के वहीं खड़ी थी और वहीं खड़ी होकर के वो ऐसे सूंघती रही वो घूमती रही वहीं आसपास घूमती रही तो जब मैं उठा तो वो वहीं खड़ी है तो मैं डर गया मैं सोचा मैं वो मारने आ रही है ऐसा कुछ सोचा लेकिन तब पता चला कि नहीं है वो ऐसे प्रेम करती है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो गाय ही ऐसे कर सकती है बाकी बायल भी थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन इतना नहीं होता है गाय के जितना भाव माँ जैसा भाव होते हैं उनका तो वो तो वास्तव में स्वीकार करना ही है ऐसा भाव इनका नहीं होता है बाकी का बाकी जीव का ऐसा नहीं होता है ऐसा देखा गया है और गुणवत्ता दूधा दी तो गुणवत्ता में भेद तो है वो ऐसा है और ये इसलिए एक एक जीव का अपना अपना कुछ धर्म होता है उस धर्म के अनुसार उसके गुण को लेकर के ये कहा गया अब जिसका जो धर्म है उसी के अनुसार आचरण करें तब तो उसका गुण होगा अब ब्राह्मण जाति का जन्म है तो उसमें ब्राह्मण जाति का अपने डीएनए में कुछ गुण होता है उन गुणों के अनुसार आप जीवन चलाए तो आपको वो गुण प्राप्त होगा और जो रास्ते पे आपको प्राप्त करना है वो मिलेगा अब उसका विरुद्ध जाएंगे तो आपके सारे विरुद्ध हो जाएंगे प्रतिकूल स्थिति हो जाएगी क्योंकि आप अपने डीएनए और अपने सिस्टम के प्रतिकूल चल रहे हैं जैसा आपको कोई गलत खाना खिलाया तो कहा होता है ऐसे ही होता है इसीलिए उसके अनुकूल चलने के लिए कहते हैं अब ये ज्ञान हमको है नहीं क्योंकि डीएनए तो आजकल आया है टेस्ट करके पता चल सकते लेकिन पहले तो डीएनए था नहीं फिर उस समय उन्होंने जो कहा कि आप परंपरा से जो लाते हो उसका अपना कुछ गुण रहता है उसका आप प्रयोग करें तो आप उस रास्ते पे सक्सेस हो सकते हो क्योंकि पूरा सिस्टम तो समाज को उद्धार करने की दृष्टि से है तो उद्धार कैसे हो सकता है आपका जो अनुकूल है उसके अनुसार करेंगे तो उद्धार होगा आपके अनुकूल नहीं है उसके अनुसार करेंगे तो उद्धार नहीं होगा यही व्यवस्था है ये जीवन की व्यवस्था में इसी को रखा गया इसकी टीका देखिए स्मृति रवि अविद्व विषया इत्या आशंका ये स्मृति भी विद्वत विषय होगी बोलते हैं नहीं है ये स्मृति जो बताई है ना जीविदात्ययनो यो अन्न मत इत्यादि जो स्मृति है ये सभी लिए है। है। है तो के लिए अविद्व अविद्व विषय है सुरापानम अवस्था न कार्य मित्हा कहते हैं कि सुरापान तो ऐसा सुरा नहीं की जीविदात्यय स्थिति हो गई तो सुरापान कर दिया ऐसा नहीं होगा सुरापान तो किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में शराब नहीं पीना चाहिए ये कहा कि तथा इत्यादि कहा ब्राह्मणों वर्जयेत यदि शेष मध्यम नित्यम ब्राह्मण इसमें वर्जयत क्रियापद जोड़ देना चाहिए जीविता अत्यय स्मृत्या सुरापी तदत्यय पादव्या इत्याशं क्योंकि जीविता अत्यय स्मृति है उस स्थिति में कुछ भी खा सकता है बोल दिया तो कुछ भी कहने का मतलब उसमें सुरा भी होगा मतलब और कुछ नहीं मिला केवल शराब ही मिला खाने को तो पीने को वो वही पी लिया ऐसा नहीं होगा तो वो तो नहीं करना चाहिए इसलिए कहा सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णाम आ सिंचेयू ये कहा उसको तो ऐसा प्राचित करना चाहिए मतलब उष्णाम सुराम इतनी जैसा क्यों शराब तो पिया है इसलिए शराब को गर्म करके ही उसके सिर पे डाल देना चाहिए ऐसा प्राचित करने के लिए कहा यह सब राजा लोग कराते हैं उस समय उनको मालूम हो गया तो पकड़ के लाके ऐसा दंड देते उष्णम अग्निना तप्तम ही दिवत अच्छा ये उष्ण कहने तो कैसा भी उष्ण हो सकता है क्योंकि थोड़ा धूप में रखेंगे तो भी उष्ण हो जाता है बोलते ऐसा नहीं वो अग्नि में ही उसको उबाल करके गर्म किया हुआ होना चाहिए तो डालने का मतलब उसको प्राचीन दंड देने का अर्थ में है वो तो ऐसा गर्म गर्म डाल देने का मतलब ऐसे गर्म नहीं डालना पूरा गर्म पक्का गर्म होता है इसलिए जो लो पॉइंट होते हैं ना जो नियम लिखते हैं उसमें ऐसे चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि केवल आप उष्ण कह दिया तो उष्ण तो थोड़ा सा गर्म करने से उष्ण तो हो गया ना ठंडा चला गया तो उष्ण नहीं है तो उष्ण डाल दिया तो ऐसा नहीं होगा उसको बोलना पड़ेगा उबला हुआ है ऐसा बोलना पड़ेगा तो ऐसा उष्ण है कि सामान्य उष्ण नहीं है तो उसका विशेषण स्पष्ट होना चाहिए नहीं तो व्याख्या करने वाले अन्यथा व्याख्या कर देंगे जैसा अभी जिसको मृत्युदंड देते हैं अब वो मृत्युदंड देने के आगे पीछे लिखा हुआ था कि मृत्युदंड देने के लिए कहा कि फांसी पे चढ़ाओ बोल दिया तो फांसी पे चढ़ा करके उतार दिया हो गया और फांसी पे चढ़ाने के लिए तो बोला तो उतार वो ऐसा नहीं और आगे नहीं बोले इसलिए वहां कहते हैं फांसी पे चढ़ा करके तब तक है। तो फांसी पे लड़का रहना चाहिए जब तक वो मर ना जाए तो मृत्यु पर्यत फांसी पर चढ़ाना ऐसा लिखते हैं वहां नहीं तो चढ़ा करके उतार देगी हो गया ऐसा नहीं होता इसलिए वो लॉ पॉइंट में यह सब देखना पड़ता है आगे पीछे ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ केवल उष्ण कह दिया तो ऐसे ही गर्म कर दिया नहीं होगा अग्निनाथ अपी अग्नि के द्वारा तपाने के लिए होना चाहिए कभी कभी हमें कई लोग बुलाके पूछते हैं कुछ साल पहले एक एक ने दिल्ली से बुलाया तो मेरा कोई निकट परिचय भी नहीं है किसी ने किसी ने उनको नंबर दिया नंबर दे के बुला के वो राजस्थान के है ब्राह्मण परिवार के है दिल्ली में आके सेटल हो गया अब परिवार सब है सब व्यवस्था है ऐसे सब उन्होंने अपने आप बताया फिर ये सब पूछने लगे गए समझ ऐसा ऐसा है कि हम लोग इधर दिल्ली में आके सेट हो गए थे और कुछ कुछ हमारे से गलतियां हो गई दोनों पति पत्नी दोनों बात कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे समय पे दोनों को पूछता हूं नहीं तो एक तरफ बोलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता तो दोनों बात कर रहे थे ऐसे ऐसा हमारे ऐसे कुछ गलत हो गया जो हम नहीं करना चाहिए था ऐसा ऐसा हो गया तो अब क्या क्या है ज्यादा नहीं पूछा मैं तो समझ गया क्या होना है वो सब हो गया तो अब हमें क्या प्राश्चित करना चाहिए हम प्रासिध करना चाहते हैं क्या हमें ये पता चला कि प्रासिद्ध नहीं करेंगे तो आगे हमारे उन्नति नहीं होगी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी इसीलिए ये सब गलत हो गया अब हमारे अंदर ग्लानी भी है तो हम लोग ऐसे ऐसे करते थे बाहर में जाते थे ये शराब पीते थे वो करते थे कि सब बोला जो भी करते तो अब पूछा कि आपका नंबर किसी ने दिया कि प्राचिद्ध क्या क्या हो सकता फिर हमने बोला कि शास्त्र में देखो ऐसा ऐसा प्राचिध कहा है तो आपको उन प्राचित्व को करना पड़ेगा अनुष्ठान करना पड़ेगा पहले आप तो ये प्राचित करने के लिए पहले क्या है उसके लिए आपको पहले जो नियम है सामान्य नियम है उसका पालन करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एका एक सीधा आप कर सकते उसके बाद ये करना ये करना ऐसे करके मैंने जो भी शास्त्र में लिखा हम जो जानते उसको बिताए बताने के बाद में फिर किया होगा जैसा भी किया होगा ऐसे ही हो सकता है तो इस प्रकार से कोई लोग ऐसे होते तो उनको बाद में मालूम पड़ता है कि हमने ऐसा ऐसा किया अब उसका कोई प्राशित तो करना चाहिए क्योंकि प्राश्चित्य विधान हमारा शास्त्र में ही और कहीं नहीं है प्राश्चित विधान नहीं है ना तो प्राश्चित विधान तो हम किस काम का क्या प्राश्चित करना चाहिए जब वो उससे मुक्त होगा इसका सीखना चाहिए ऐसे कई लोग पूछते रहते हैं वो गलत तो करते हैं उस स्थिति में अज्ञान के, अज्ञान के कारण या विवस्था के कारण कुछ भी हो गलत करते हैं बाद में वो पराश्चित कर देना पराचित करने पर फल होता है वो भी हमने देखा है प्राश्चित करने पर बहुत फल होता है वो वास्तव में बदल जाते हैं बाद तो क्योंकि वो स्वीकार किया हमारी गलती को स्वीकार किया ऐसा मरणांतिक प्राश्चित दृष्टि है तत्प्रसंगे भी सा न पातव्या इत्यर्थ ये प्राश्चित की बात हो गई नहीं वही कह रहे कि मरणांतिक प्राश्चित दृष्टि ये जो सुरपान करने के बाद में जो प्राश्चित कहा ना वो एक दो साल एक दो बार की नहीं वो ब्राह्मण जो सुरपान किया उसका तो प्राश्चित मरणांत तो चलेगा मन आमरण पराश्चित करना पड़ेगा उसे एक बार जो पी लिया इतना तो मरणांत का प्राश्चित दृष्टि तत्प्रसंग भी सा न पातव्या ये प्रसंग होने के कारण भी ऐसा सुरापान नहीं करना चाहिए वो किया तो ये ये सब है विधान इध सदा न पाया इत्य और भी क्योंकि आचार्य जी को जब बोलना है इस विषय में तो एक नहीं कितने श्रुति दे दिया देखिए तो इसका मतलब आचार्य जी सभी विषय पर उसको क्या निर्णय करना है सारा ज्ञान रखते हैं अभी आगे, आगे आपको पता चलेगा कि व्यवहार के विषय पर और इन नियमों के विषय पर प्राश्चित के विषय पर कर्म के विषय पर सब पर उनका पूरा स्पष्ट, पूरा पूरा स्पष्ट ज्ञान है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि करना चाहिए ऐसा नहीं कि यहां नहीं बोला इन्हें ब्राह्मण हो गया कोई बात नहीं आपने सुरापान कर दिया कोई बात नहीं जाके वेदांत सुनो और ब्रह्मज्ञान ज्ञान प्राप्त करो तो फिर हो जाएगा ऐसा नहीं कहा कुछ ऐसे भी कहते हैं लोग कुछ भी कर दिया तो तुम ब्राह्मण है अच्छा है और जो हो गया हो गया अभी तो वेदांत सुन लो नहीं तो संयास ले लो सब ठीक हो जाएगा ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं होता वो ऐसे लोगों को संन्यास नहीं देना चाहिए वो पहले उनको प्राशित करा के ठीक करा करके उसके बाद में जो भी यदि योग्य हो जाता है तब जाकर के उनको देना चाहिए नहीं तो नहीं करना चाहिए सन्यास तो नहीं लेना चाहिए बाकी तो आप जो भी करना करो ऐसी कोई बात नहीं लेकिन कोई भी दीक्षा आदि जो भी कर्म करते है, उसको तो करना चाहिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि वहां कोई शॉर्टकट बताया नहीं अब इतना कठिन प्राश्चित के लिए आपको कह रहा है इसमें बीच में शॉर्टकट क्या ढूंढू कोई नहीं आप गलत किया अब गलत हो गया तो प्राश्चित करो ठीक है उससे और क्या हो कट हो सकता है इसीलिए और कुछ नहीं होता है ऐसा करना नहीं चाहिए तो ये तत्र हेतु आभक्ष भक्षण है कारण अभक्ष्य भक्षण करना भी इतना बड़ा दोष है ऐसा होता है तो मध्यम इत्यादि स्मृदेश तात्पर्य आह ये मध्यम नित्यम ब्राह्मण इत्यादि स्मृति का तात्पर्य बोला कि यह सारे अनन्न का वर्जन को कहा अन्य को छोड़ने के लिए कहा अब ये जो विद्वान जो उपासना कर रहा है प्राण उपासना कर रहा है वो भी तो ऐसा ही होगा ना अभी वैसे भी कोई इस वर्ण का ही होगा कोई वर्ण ही होगा तो वो उपासना करेगा उपासना करने के बाद में उसको सब खिलाने के लिए बोल दिया तो क्या होगा तो ऐसा संभव ही नहीं है इसलिए ऐसा अर्थ को अनर्थ नहीं करना चाहिए स्मृति प्रामाण्य अर्थम तनमूल स्मृति महा अभी स्मृति की प्रमाणता के लिए आप बोलते हैं कि यह तो केवल स्मृति में कहा श्रुदी में तो है ही नहीं ना ऐसा भी लोग बोलते हैं ठीक है वो श्रुदी में तो नहीं है तो फिर कमजोर हो जाता है बोलते हैं श्रुदी भी है फिर देगी। शब्दस्चादो अकामकारे देंगी तो अकामकारे अका तो अकामकारे तो कहते तो हैं इस विषय में शब्द भी है यानी श्रुदी भी है स्मृति तो बता ही दिया और उसमें प्राश्चित्य है दंड है सबका विधान है आप मन आदि यादवल स्मृति आदि देखेंगे वो उसमें विस्तार से सब कहा और दंड विधान की एक आश्चर्य बात है जो हमारे आज के संविधान में लॉ में लागू करने योग्य बात है मैं कई बार इसको कहता रहता हूं जिस विषय पर हमारे संविधान बनाते समय शायद हमारे संस्कृति का और जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण विचार नहीं किया गया और बिल्कुल वो सही बात है क्या है कि चार वर्ण है चार वर्णों का दंड का विधान चार प्रकार से वो कैसा है कि कोई भी गलत करता है तो हमारे अभी क्या क्या नियम है कोई भी गलत करता है तो दंड तो सबके लिए बराबर है वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो या बड़ा घर का हो छोटा घर का हो राजनेता हो या फिर नई हो कोई भी हो कोई जंगल में रहने वाला भी हो हमारा नागरिक है जंगल में रहता है तो भी दंड का विधान में कोर्ट में आने के बाद में उसमें कोई भेद नहीं होता समान है लेकिन यह गलत है यह ऐसा समान नहीं होना चाहिए यह समानवाद इसके लिए ठीक नहीं है दंड के लिए ठीक नहीं है क्योंकि दंड में समानता हो ही नहीं सकती ठीक है अठारह साल के बाद में हम उनको नागरिक मानते हैं नागरिक मानने के बाद अठारह साल का तीस साल क्या सौ साल का डेढ़ सौ साल का कोई भी होगा वो सार के लिए दंड बराबर होता है ऐसे कैसे हो सकता है अब अठारह साल के लड़के में जो आ, मन का विकास है उसके बुद्धि का विकास है उसके आ, उसके ज्ञान की परिपक्वता है और पचास साल के व्यक्ति में ज्ञान के परिपक्वता में अंदर नहीं है क्या बहुत अंदर है इसीलिए गलत वो करे और ये करे दोनों को बराबर कैसे हो सकता है ये तो उम्र के हिसाब से वहां तो उम्र के हिसाब से तो है इसी प्रकार वर्ण के हिसाब से किया वर्ण के हिसाब से करने से क्या कहा यदि ब्राह्मण गलत करता है तो सबसे अधिक दंड ब्राह्मण को हो ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड होता उसके बाद में राजा क्योंकि राजा सौर दंड निधि शास्त्र सब जानता है वो दंड करता है यदि राजा हो या राजा के परिवार वाला है कोई भी होगा उसको उसके बाद ज्यादा दंड होगा और उसके बाद फिर वैश्य को उसके बाद शूद्र को ऐसा होता है तो मतलब कम से कम दंड मिलने वाला शूद्र जाति का होता है चतुर्थ वर्ण का होता है क्यों उसके जो है परिस्थिति कुछ अलग होती है और इसमें इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदाध्येरा होते हैं पढ़ा लिखा होते हैं ऐसा माना जाता है क्षत्रिय होते हैं वो भी ऐसे होते हैं सामान्य दृष्टि से ऐसा माना जाता है ऐसा नहीं कि शूद्र ने पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी होता है लेकिन इसमें होने के कारण अब वो सब कुछ जानने के बाद में गलत किया सारे विषय को जानता है दंड को जानता है दंड शास्त्र को जानता है और पराचित्व को जानता है सब जानता है सामान्य मानना पड़ेगा शिष्ट है शिष्ट होकर के यानी एजुकेटेड होकर के आपने गलत किया तो आपको सबसे ज्यादा दंड होना चाहिए और जो दंड नीति के रखवाले हैं क्षत्रिय राजा वो स्वयं गलत करें जैसे राजनेता लोग जो गलत करते गलत करें तो उसको भी अधिक दंड होना चाहिए सामान्य व्यक्ति से अधिक दंड होना चाहिए अब सामान्य व्यक्ति एक हजार रुपया चोरी किया ये एक करोड़ रुपया या करोड़ों रुपया चोरी करता है अब दंड में आते हैं तो ऐसे कैसे बराबर होगा वो कहीं अपने खाने पीने के लिए चोरी किया होगा ये तो ऐसा नहीं इसीलिए उसमें देखना व्यवस्था दे करके वो चार वर्ण का चार अलग अलग बताया वर्ण का भी और उसी का अंदर अंतर्गत भी वो जो अधिक पढ़ा लिखा होगा तो उसका अधिक दंड मिलेगा क्योंकि आपका अधिकार नहीं है उसको ऐसा करने का ऐसा विधान किया है ये जो यहाँ मनस्मृति का दशमा अध्याय एकादश अध्याय इत्यादि देखेंगे वहां इस प्रकार का सब विधान किया वो भेद का रखा है इसीलिए उसका कोई अधिकार नहीं ऐसा कोई अधिकार नहीं और दंड देने का अलग अलग विधान है क्या कौन से इसके लिए क्या दंड देना चाहिए इत्यादि विधान किया जैसा आप यहाँ बोला स्पष्ट रूप से यदि वो शराब पीता है अभी अभी इस समय में हम किसी को बोलेंगे तुम शराब पिएगा तो शराब गर्म करके तुम्हारे सिर पे डालेगा ऐसा बोलेगा तो यहाँ होता है क्या? ये ये दंड है नहीं शराब पीना कोई दंडनीय कार्य है नहीं अभी दंडनीय अपराध नहीं है ना शराब पीना कोई भी पी सकता है हाँ उसको दंड होगा उसी को ऊपर करके डाल दिया था वो होगा मतलब गर्म करके डालने का आपका काम नहीं हो तो पुलिस वाले करेंगे जिसको अधिकार है वो करेंगे लेकिन है तो ऐसा ही है ये ये अभी नहीं है उस समय ये भी दंडनीय अपराध था और बहुत सारे दंडनीय अपराध थे वहाँ अरे और एक अब मनुस्मृति में आप देख सकते पढ़ना चाहिए ये सब है ना हमको जानकारी रखना चाहिए किस प्रकार के हमारे समाज पहले था वो वहां का कि गाय के गाय को कोई पीटता है यानी गाय को कोई छोट पहुंचाता है और विशेष करके जो ये नाक में छेद करते हैं बांधने के लिए कुछ करते हैं जैसे बाइल को करते हैं, इसको करते हैं, तो अभी ऐसा कोई गाय को ऐसे मतलब कोई छेद करेगा व उसको कुछ इस प्रकार से हानि पहुंचाएगा उसका दंड क्या बोला उसका पैर काटने के लिए बोला केवल इतना गाय नाक को कोई छेद करने वाले को उसका पायर आधा काटने के लिए बोला ऐसा धन था अभी आज बोल सकते हैं क्या है। ये ऐसा होता है और स्त्री पर अवराध करने वाले कभी इस प्रकार से तो अब वो अलग अलग था कोई अवय को लेकर के कोई अलग और ये जो गाय को इस प्रकार करता है वो हानि पहुंच जाता है उसका पायर काट करके उसको राज्य से बाहर करना चाहिए मतलब फिर उसको रहने नहीं देना है उसको गांव से ही बाहर कर देना है, उससे राज्य से ही बाहर करने है। देश से बाहर करने के लिए और राजा के लिए दंड का निदान किया तो कितना मतलब पक्का था देखिए और कभी भी ऐसा उसमें कोई समझौता नहीं किया समझौता क्योंकि उस समय समझौता होता ही नहीं था तो राजा का आदेश हो गया तो हो गया फिर उसमें कोई दोबारा विचार करने का कोई मतलब ही नहीं और आदेश ऐसे ही शास्त्र के अनुसार करेंगे अब वो दंड निधि जो आए उसी के अनुसार करेंगे जंडा दीदी मतलब आजकल के जो हमारे फाइनल कोर्ट जो भी होता है ये चीज इस प्रकार श्रुदी में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो शब्द अतः अकामकारे तो अकामकारे मैंने जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी करते हैं उनके लिए ऐसा विधान ऐसा नियम श्रुदी में भी बताया शब्द अन्य प्रतिषेधक कामकार निवृत्ति प्रयोजन कठाना कामकार मतलब स्वेच्छा अनुसार करना तो स्वेच्छा अनुसार करने की निवृत्ति कराने के लिए कठ श्रुति में इस प्रकार का शब्द आएगा अनन्न प्रतिषेधक जो अन्न नहीं है उसका प्रतिषेध करने वाले कामकार निवृत्ति प्रयोजन स्वेच्छा से वो खाना इस प्रकार से अपने जो भी आपको इष्ट है वो खाना इत्यादि का नियम नहीं हो सकता वो नियम तो पालन करना पड़ेगा ऐसा कठान संहितायाम श्रुय है तो भाषिकार संहिता शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसा ना समझे कि ये ऐसे श्रुति है ये संहिता श्रुति है कठ श्रुति में संहिता भाग में आया है कट संहिता में है ये तस्मात ब्राह्मण सुराम न पिपेदिति देखिये कहां से ढूंढ के लाए इसीलिए ब्राह्मण को शराब नहीं पीना चाहिए ये कहा ऐसा कहा सो पी नहवा एवं वीति इत्या अर्थवाद उपपन्नतरो जो श्रुदी शब्द है ये भी ये जो अभी हम विचार कर रहे हैं सब अन्न हो जाता है उसके लिए ऐसा कहना कितना गलत है ये दिखाता कि श्रुदी में भी है और स्मृति में भी है कि कदा भी नहीं करना चाहिए अब ये अब देखिए ये किसी को बहुत लोग जानते ही नहीं ऐसा करके। अब हमें आश्चर्य होता है कि इतने जब शास्त्र का अध्ययन हमारे परंपरा से चलता आ रहा जो भी अध्ययन करने वाला है।, है और सभी ने यह अध्ययन किया क्योंकि मनुस्मृति तो क्या बोले कि मनुस्मृति का संस्कार ही हमारे भारतीय संस्कार है क्यों इधर जो भी नियम चलता है जो हिंदू का सनातन धर्म का जो भी नियम है वो सारे मनुस्मृति के अनुसार है स्मृतियों के अनुसार उसी के अनुसार जो सामाजिक नियम है परिवार का नियम है और समाज परिवार का संबंध है राजा समाज का संबंध है परिवार का संबंध है व्यक्ति के साथ राजा का संबंध इत्यादि सारे विषय पर वो सब है ये सब कुछ होता हुआ वहां इतना स्पष्ट लिखा है ऐसा होता हुआ ये स्थिति कैसे आ गई अभी किसी को ज्ञात नहीं है पाप होता है ये काम इतना बड़ा पाप है ये वो ब्रह्महत्या है ये मालूम नहीं है तो ब्रह्म हत्या करते है स्मृति में भी है सब जगह क्यों हुआ क्योंकि यही हमारे संस्कार को नष्ट करने के लिए जो विदेशी लोग जो आक्रमण किए उनके एक षडंत्र यानी उनके एक ऐसा प्लान था कि यहां जो है जितने आदरणीय हैं, उनको सब निंदित किया जाए समाज में ऐसा किया उन्होंने कि जो जो आदरणीय है जो जो ये अच्छे मानते हैं लोग उसी पर वार किया उन्होंने यही कारण है कि जो आक्रांता यहां आए मुगलादि जहां से आए गौरी से लेकर के जो भी आया सभी ने मंत्रों का मंदिरों पर आक्रमण किया मंदिरों को तोड़ा अब कहते हैं कोई एक है हिसाब के अनुसार कम से कम चालीस हजार मंदिरों को तोड़ा गया है हमारा इस पर सब सबको तोड़ा और ये जो ब्राह्मण होते हैं जो आचार विचार से अनुष्ठान से जीते हैं उनको या तो उनको पिटाई करके मारना और धर्म परिवर्तन करना इत्यादि किया अथवा भगा दिया जो करना कर दिया नहीं तो वो ऐसे आचरण करने वाले को बिल्कुल दंड देना आरम्भ करके ऐसा हुआ था ऐसा होने से फिर उसी से डरने लगे अब वो कोई भी नियम जैसे बोलेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता इसलिए धीरे धीरे ऐसा डरते डरते डरते वो परिवर्तन करते गए और उनकी बात कोई न माने ऐसा कर दिया पहले उनकी बात सारे समाज मानते थे इन्होंने ऐसा राजनीति करके ऐसा बना दिया तो उनको पूरा निंतित कोटी में जाल दिया यानी ये एक बहुत गलत है इनको कोई आता नहीं है तो वह ऐसे करते वैसे करते ऐसे करके सारे आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको अलग कर दिया अब वो ब्राह्मण बोले तो समाज न माने ऐसे स्थिति में कर दिया उनको किसी भी प्रकार का मदद नहीं करना वो तो करते ही नहीं थे। भी प्रकार उनके मदद नहीं करना और संस्कृत भाषा जो भाषा उनकी भाषा है उसको भी बाहर कर दिया ऐसे करके उन्होंने किया क्यों क्योंकि बदल बदलाव लाने के लिए वही एक मार्ग है जब तक ये अच्छा बताते रहेंगे इनका हित बताते रहेंगे इनके पास सुनने के लोग आएगा तो वो फिर चलेगा नहीं वो अपनी राजनीति कैसे करते आजकल भी वही कर रहे लोग हाँ तो करते ऐसा कर सब अब सब कुछ किया जो कुछ वो कर सकते थे जब तोड़ करके ही सब इधर उधर कर दिया सब क्या क्या बना दिया कुछ हो गया तो वो तो बाकी की बात क्या है अब ऐसे में डरते डरते अब ब्राह्मण भी ऐसा करने लगे कि ब्राह्मण अपने आचरण को छोड़ के दूसरा के जैसा आचरण करने लगे अपने से अपने को बचाने के लिए पहले शिखा सूत्र सब निकाल दिया क्योंकि ये तो उनका साइन है ना कहीं भी जाके दिखाई पड़ेगा तो पता चलेगा कि ब्राह्मण है तो वो सब निकाल दिया और फिर ये जो है कपड़ा जो है कपड़ा भी बदल के पहनने लगे और पैंट सूट जो भी हो पहनना तो उनका पहनावा भी बदल दिया और जो जो सिर में कपड़ा ये इत्यादि सब बदल के ऐसे धीरे धीरे वो बदल दिया जब वो बाकी लोग बदल दिया तो आगे जाकर के वो भी बदल दिया सब हो गया और क्षत्रिय भी बदल गए ये ये भी वैश्य भी बदल गए सब जो है ये जनयू डालना ये सब हो गया क्योंकि पहले तीनों वरना जनयू डालते थे केवल ब्राह्मण के लिए नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को जनयू संस्कार होता है सब कुछ होता है सारा संस्कार उनको होता है तो उस प्रकार के सारा बदल करके फिर ये देखा ही नहीं किसी ने देखना मतलब अब वो सूर्य नहीं पीने के लिए शास्त्र में कहा तो वो जबरदस्ती सूर्य पिलाएंगे बोलते अपराजित क्यों पराजित क्यों उनको उल्टा करना है ना उसको पता लग गया कि ये सुरा पिलाने से यानी शराब पिलाने से ये बदल जाएगा उसका संस्कार हो जाएगा ये भ्रष्ट हो जाएगा तो उनको भ्रष्ट कराना था कराने के लिए सब कुछ किया वो मार्ग से गलत कर दिया मांस भी खिला दिया सूरा भी पिला दिया सब कुछ कर दिया और पैसा देकर के जो भी करना है उसके अपने तरफ कर दिया और जो उनके वश में गए उनके तरफ हो गया और जो बाहर गए वो बाहर ही हो गए अब ऐसे में भी इधर भीतर हो अब सोच के आश्चर्य में पड़ जाएंगे ये जो हम कहते हैं कि ब्रिटिश वाले ये सब आकर के भारत को कब्जा में किया और बहुत साल तक जो है दो सौ साल तक जो भी उन्होंने शासन चलाए इत्यादि सब कहते किंतु एक हिसाब के अनुसार हमने पहले कहीं पढ़ा था कि पूरे भारत में ब्रिटिश वाले जो ब्रिटिश के जो उनके अपने नागरिक है ब्रिटिश है इंग्लैंड है जो भी हुआ आया था विदेशी लोग कितने थे जो इतने सारे आक्रमण और इतने पूरे राज्य को कब्जे में किया केवल वो एक हिसाब के अनुसार दस हजार या बारह हजार के आसपास थे मतलब पूरे भारत को आक्रमण कार्य इनके अपने कब्जे कर दस बारह हजार लोग थे अधिक नहीं थे और उस समय भारत के जो आबादी देखेंगे अभी का आबादी का कम से कम मैंने थर्टी फाइव या फोर्टी के आसपास मतलब पैंतीस चालीस के आसपास करोड़ लोग थे तो पैंतीस चालीस करोड़ तो रहे होंगे है ना कितने 35-40 करोड़ लोगों को केवल बारह हजार लोग पूरे भारत भारत वर्त में बड़ा है उस समय तो पाकिस्तान बांग्लादेश सब था बहुत बड़ा था तो कितना बड़ा भारत इतने बड़े भारत को कैसे वो कब्जे किए कैसे चलाए अब देखो क्योंकि भारत वो ब्रिटिशों ने नहीं चलाया उन्होंने क्या किया कि उनके भौज में आप देखेंगे सारे सिपाही भारत दिया और जो उनके जो लीडर्स होते हैं जो कमांडर्स होते हैं वो कमांडर्स केवल उनके रहते थे बाकी सिपाही सारे भार जोड़े ये सिपाही अपने ही लोगों को मारने के लिए अपने ही सिपाहियों को इस्तेमाल किया तो ये हम हमारे हम, जो लोगों को मारने वाला कौन है वास्तव में हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग थे अब उनको कैसे बदला ऐसे बदल गया वो पैसा दे करके झांचा दे करके ये करके वो करके सब कर दिया और हम उनके ऊपर बोलते रहते हैं उन्होंने उनका उनका तो किया है वो तो व्यापार के लिए आया वो जो भी करना तो किया लेकिन हमारे लोगों ने हमारे लिए जो कुछ हानि पहुंचाया उतना नहीं पहुंचाया यदि आप इस दृष्टि से तुरंगा करके देखेंगे तो बारह लोग आकर के हम पूरे देश को इस प्रकार कब्जा करने का मतलब क्या है अब वो बोल सकते उनके पास बंदूक था ये था वो था वो नहीं है वो सारे भौजी इंडियन ही थे भारतीय थे और उसमें भी ऐसे ब्राह्मण है क्षत्रिय उन्होंने ये नहीं देखा ब्राह्मण क्षत्रिय सारे को बना दिया क्योंकि पैसा खिलाना है और अपने पास रखना है इसे शराब पिलाना है ये करना वो करना दो सब कोई भी करता और फिर अपने को बड़ा बोलता था कि हम भौज में ब्रिटिश फौज में काम कर रहे ऐसे तो इसीलिए ये मैं इसलिए बोला कि यह आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना स्ट्रांगली इसको नहीं करने के लिए बोला और आज किसी को ज्ञात ही नहीं है इसकी स्थिति क्यों आई क्योंकि सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो गई और जो हमारे शास्त्र नियम था जिसके अनुसार हमको जीवन चलाना था उसको सारे ये फेंक दिए उसको पढ़ाया ही नहीं लोगों ऐसे ये आ गया तो इसीलिए वेद में भी उपनिषद में भी आया अब उपनिषद में भी आपने देखा वेद में भी है उपनिषद में भी है स्मृति में भी है पुराण में भी है कहीं भी आप उठा करके देखो कहीं भी देखो एक जगह भी आपको ऐसा मिलेगा कि नहीं ये सब आप कर सकते कहा ऐसा एक जगह भी नहीं मिलेगा आप कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसमें जोड़ दिया ये कर दिया वो कर दिया प्रक्षिप्त कर दिया बोल दे लेकिन प्रक्षिप्त करने वाले भी ऐसे प्रक्षिप्त नहीं किया न इसको हटाया ना इसके विरुद्ध में लिखा इसलिए यह सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे संस्कार की दृष्टि से इसको जानना चाहिए खाली हम हिंदू है सनातनी है हम वैदिक है बोल के रहने से ब्राह्मण है बोल के रहने से कुछ नहीं होने वाला ये आप समझे कि क्या वास्तव में क्या था और अभी आप कहाँ पहुंचे हुए तभी जाकर के होगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा अब शंकराचार्य भगवान ही स्वयं ऐसे गए इतने सारे श्रुतियों आगे भी देखना बहुत सारे लाएंगे अभी ज़, ज़, जो, जो कुछ चल रहा था आपका ब्रह्म सूत्र की ब्रह्म की चर्चा जो कुछ चल रहा था उसके सारे आपको समझ में आएगा ये सब किस पर प्रतिष्ठित है ये ब्रह्म पर नहीं ब्रह्म प्रतिष्ठित ये आचार पर प्रतिष्ठित है ये आचार नहीं है धर्म नहीं है तो कुछ नहीं होता है आगे कुछ बनेगा नहीं तो इस दृष्टि से कहा यहां शब्द भी है प्रमाण भी है सब कुछ है चलिए तस्मात ब्राह्मण ये टीका में टीका में देखिए तस्मात ब्राह्मण से सुरापस्या मरणांतिक प्राश्चित दर्शनाद उद निषेद प्रकृतोपयोग को मरणांतिक प्राश्चित जो देखा गया है इतना बड़ा प्राश्चित है सूरापान करने से होता है तो इसके लिए श्रुदी का भी प्रमाण कहा यहाँ जो तस्माद कहा है ना तस्माद का अर्थ कर रहे हैं क्योंकि श्रुदी में क्या कहा तस्माद ब्राह्मण सुरा न पिबेत ये कहा तो तस्माद मन इसलिए उसलिए तो वो, वो क्यों है उसका टीकाकार कर रहे ये श्रुदी कठ श्रुदी में आप देखेंगे तस्मात क्योंकि ब्राह्मण से जो ब्राह्मण सुरापन करता है उसका तो मरणांतिका देखा मरण तक उनको करना पड़ेगा तो इसीलिए वो बहुत बड़ा कठिन काम है तो कोई प्राश्चित है ही नहीं ये समझ लो श्रुति स्मृति सिद्धम अर्थम उपसमहरण अतः शब्द अभी श्रुति स्मृति में जो अर्थ निश्चय हुआ उसकी व्याख्या करने के बाद में आता शब्द का अर्थ करते कि शब्दादो अकामकारे ये कहा ना सूत्र में शब्द है श्रुति अकामकारे मैंने कामकार निवृत्ति प्रयोजन स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है उसका निवारण अतः का अर्थ किया तस्माद इत्यादि कहा तस्मात एवं जातीय का अर्थवाता न विधय इसलिए इस प्रकार के अर्थवात है ये विधि नहीं हो सकते विधि हो गया तो फिर बाकी शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे इसलिए इनको विधि नहीं मानना चाहिए अर्थवाद मानना चाहिए तो सर्वान्न भक्षण की अनुमिति नहीं है जो उस प्रकार उपासना कर रहे हैं उनकी स्तुति के लिए कहा गया है सर्वान्न भक्षण ये यहां इस अधिकरण में निश्चय हुआ कि सर्वान्न अनुमिति अधिकरण सर्वान अधिकरण यहाँ समाप्त हुआ अब इसी प्रकार आगे आश्रम विहित कर्म को लेकर के जो चर्चा आरंभ हुई थी पहले अधिकरणों में इनका और विस्तार यहां करेंगे उसमें भी ऐसे कर्तव्य कर्तव्य का विचार होगा सर्वान्न भक्षण का और विधान इत्यादि विषय में विचार करेंगे आगे अधिकरण में ऐसे ही विषय अभी चलेगा आगे ओ पोर्नमत हाँ पूर्णमितम पूर्णात पूर्ण पुर्ना मुदश्यते पूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा ते शां शांुराज